भारतीय व्याख्यान वेदांत का उद्देश्य स्वामी जी के कुंभकोणम पधारने के अवसर पर वहां की हिंदू जनता ने निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया था परम पूज्य स्वामी जी इस प्राचीन तथा धार्मिक नगर कुंभकोणम के हिंदू निवासियों की ओर से हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप पाश्चात्य देशों से लौटने के अवसर पर आज हमारे इस पवित्र नगर में जो मंदिरों से परिपूर्ण होने पर तथा प्रसिद्ध महात्माओं एवं ऋषियों की जन्मभूमि होने के नाते विशेष विख्यात है हमारा हार्दिक स्वागत स्वीकार करें आपको अपने धार्मिक प्रचार के कार्य में जो परम सफलता अमेरिका तथा यूरोप आदि देशों में प्राप्त हुई है उसके लिए हम ईश्वर के परम कृतज्ञ हैं साथ ही हम उसे इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उसकी कृपा द्वारा आपके शिकागो धर्म महासभा में एकत्र संसार के महान धर्मों के चुने हुए प्रतिनिधि विद्वानों के मन में यह बात बैठा दी कि हिंदू धर्म तथा दर्शन दोनों ही इतने विशाल उदार तथा इतने युक्ति संगत हैं कि उनमें ईश्वर संबंधी समस्त सिद्धांतों तथा समस्त आध्यात्मिक आदर्शों के समावेश और सामंजस्य की शक्ति है यह आस्था हमारे जीवन धर्म का हजारों वर्षों से मुख्य अंग रही है कि जगत के प्राण तथा आत्मा स्वरूप भगवान के हाथों में सत्य का ही सर्वदा सुरक्षित है और आज जब हम आपके उस पवित्र कार्य की सफलता पर हर्ष मनाते हैं जो अपने ईसाइयों के देश में किया है तो उसका कारण यही है कि उत, उस सत्कार्य के द्वारा भारतवासियों तथा विदेशियों दोनों की आंखें खुल गई हैं और उन्हें यह अंदाज लग गया है कि धर्मप्राण हिंदू जाति की आध्यात्मिक संपत्ति कितनी अनमोल है अपने महान कार्य में आपने जो सफलता प्राप्त की है उससे स्वाभाविकतः आपके परम पूज्य गुरुदेव का पहले से ही विख्यात नाम अधिक आभा मंडित हो उठा है साथ ही हम लोग भी सभ्य समाज की दृष्टि में बहुत ऊँचे उठ गए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके द्वारा हम भी इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि एक जाति के नाते हमें भी अपनी अतीत सफलताओं तथा तो उन्नति पर गर्व करने का अधिकार है और यह कि हम में आक्रामक वृद्धि की जो कमी है वह किसी प्रकार हमारी शिथिलता अथवा हमारे पतन का द्योतक नहीं कही जा सकती आपके सदृश स्पष्ट दृष्टि वाले निष्ठामान तथा पूर्णतः निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को पाकर हिंदू जाति का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल तथा आशाजनक है इसमें संदेह नहीं समग्र जगत का ईश्वर जो सब जातियों का भी ईश्वर है आपको पूर्ण स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन दे और आपको निरंतर अधिकाधिक शक्ति तथा बुद्धि प्रदान करे जिससे आप हिंदू दर्शन तथा धर्म के एक सुयोग्य प्रचारक एवं शिक्षक होने के नाते अपना महान तथा श्रेष्ठ कार्य योग्यता पूर्वक कर सके इसके बाद उसी नगर के हिंदू विद्यार्थियों की ओर से भी स्वामी जी को एक मानपत्र भेंट किया गया और उसके पश्चात स्वामी जी ने वेदांत का उद्देश्य नामक विषय पर निम्नलिखित भाषण दिया स्वामी जी का भाषण स्वल्पमप्य धर्म से तारे महत्व अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है श्रीमद भगवत गीता की उपर्युक्त उक्ति के प्रमाण में यदि उदाहरण की आवश्यकता हो तो अपने इस सामान्य जीवन में मैं इसकी सत्यता का नित्य प्रति अनुभव करता हूँ मैंने जो कुछ किया है वह बहुत ही तुच्छ और सामान्य है तथापि कोलम्बो से लेकर इस नगर तक आने में अपने प्रति मैंने लोगों में जो ममता तथा आत्मीयतापूर्ण स्वागत की भावना देखी है वह अप्रत्याशित है पर साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगा कि यह संवर्धना हमारी जाति के अति संस्कार और भावों के अनुरूप ही है क्योंकि हम वही हिंदू हैं जिनकी जीवन शक्ति जिनके जीवन का मूल मंत्र अर्थात जिनकी आत्मा ही धर्म है। में है प्राच्य और पाश्चात्य राष्ट्रों में घूम मुझे दुनिया की कुछ अभिज्ञता प्राप्त हुई और मैंने सर्वत्र सब जातियों का कोई न कोई ऐसा आदर्श देखा है जिसे उस जाति का मेरुदंड कह सकते हैं कही कही कहीं राजनीति कहीं समाज संस्कृति कहीं बौद्धिक उन्नति और इसी प्रकार कुछ न कुछ प्रत्येक के मेरुदंड का काम करता है पर हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मेरुदंड धर्म केवल धर्म ही है धर्म ही के आधार पर उसी की नींव पर हमारी जाति के जीवन का प्रासाद खड़ा है तुम तो में से कुछ लोगों को शायद मेरी वह बात याद होगी जो मैंने मद्रास वासियों के द्वारा अमेरिका भेजे गए स्नेहपूर्ण मानपत्र के उत्तर में कही थी मैंने इस तथ्य का निर्देश किया था कि भारतवर्ष के एक किसान को जितनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त है उतने पाश्चात्य देशों के पढ़े लिखे सभ्य कहलाने वाले नागरिकों को भी प्राप्त नहीं है और आज मैं अपनी उस बात की सत्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ एक समय था जबकि भारत की जनता की संसार के समाचारों से अनभिज्ञता और दुनिया की जानकारी हासिल करने की चाह के अभाव से मुझे कष्ट होता था परंतु आज मैं इसका कारण समझ रहा हूँ भारतवासियों की अभिरुचि जिस ओर है उस विषय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए वे संसार के अन्यन्द्य देशों के जहाँ मैं गया हूँ साधारण लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं अपने यहाँ के किसानों से यूरोप के गुरुतर राजनीतिक परिवर्तनों के विषय में सामाजिक उथल पुथल के बारे में पूछो तो वे उस विषय में कुछ भी नहीं बता सकेंगे और न उन बातों को जानने की उनमें उत्कंठा ही है परंतु भारतवासियों की कौन कहे सिलोन के किसान भी भारत से जिसका संबंध बहुत कुछ विच्छिन्न है और भारत से जिनका बहुत कम लगाव है इस बात को जानते हैं कि अमेरिका में एक धर्म महासभा हुई थी जिसमें भारतवर्ष से कोई सन्यासी गया था और उसने वहां कुछ सफलता भी पाई थी इसी से जाना जाता है कि जिस विषय की ओर उनकी अभिरुचि है उस विषय की जानकारी रखने के लिए वे संसार की अन्यन्या जातियों के समान ही उत्सुक रहते हैं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 धर्म के पथ का अनुसरण करना हमारे जीवन का मार्ग है हमारी उन्नति का मार्ग है और हमारे कल्याण का मार्ग भी यही है परंतु अन्य देशों में धर्म अनेक आवश्यक वस्तुओं में से केवल एक है यहाँ पर मैं एक सामान्य उदाहरण देता हूँ जो मैं अक्सर दिया करता हूँ एक गृह स्वामी के अपने वार्ता कक्ष में अनेक वस्तुएँ सज्जित रहती हैं और आजकल के फैशन के अनुसार एक जापानी कलश रहना आवश्यक है अतः वह उसे जरूर प्राप्त करेगी क्योंकि उसके बिना कमरे की सजावट पूरी नहीं होती इसी तरह हमारे गृहस्वामी या स्वामी की अनेक प्रकार की सांसारिक व्यस्तताएं हैं इनके साथ कुछ धर्म भी चाहिए नहीं तो जीवन अधूरा रह जाता है इसीलिए वे थोड़ी बहुत धर्म चर्चा करते हैं राजनीतिक सामाजिक उन्नति अथवा एक शब्द में यह संसार ही पाश्चात्य देशवासियों के जीवन का एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है ईश्वर और धर्म तो केवल उनके सांसारिक सुख के ही साधन स्वरूप हैं। उनका ईश्वर एक ऐसा जीव है जो उनके लिए दुनिया को साफ सुथरा रखता है और साधन संपन्न बनाता है प्रत्यक्षतः उनकी दृष्टि में ईश्वर का इतना ही मूल्य है क्या तुम नहीं जानते कि इधर 100-200 वर्षों से तुम बारम्बार उन लोगों के मुख से कैसी कैसी बातें सुनते रहे हो जो यज्ञ होकर भी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं वे भारतीय धर्म के विरुद्ध जो युक्तियां पेश करते हैं वे यही है कि हमारा धर्म सांसारिक उन्नति करने की शिक्षा नहीं देता हमारे धर्म से धन की प्राप्ति नहीं होती हमारा धर्म हमें देशों का लुटेरा नहीं बनाता हमारा धर्म बलवानों को दुर्बलों की छाती पर मूंग दलने की शिक्षा नहीं देता और न हमें बलवान बनाकर दुर्बलों का खून चूसने की शक्ति प्रदान करता है सचमुच हमारा धर्म यह सब काम नहीं करता हमारा धर्म ऐसी सेना नहीं भेजता जिसके पैरों के नीचे धरती काँपती है और जो संसार में रक्तपात लूटपाट और अन्य जातियों का सर्वनाश करने में ही अपना गौरव मानती है इसीलिए वे कहते हैं तो फिर तुम्हारे धर्म में है क्या जब इस उधर दरी की पूर्ति नहीं हो सकती शक्ति सामर्थ्य की वृद्धि नहीं होती तब फिर ऐसे धर्म में रखा ही क्या है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 हमारा धर्म इसलिए भी सत्य है कि उसकी सर्वोच्च शिक्षा है त्याग और युगों के अनुभव से प्राप्त अपने अगाध विज्ञान और प्रज्ञा को लेकर यह सिर ऊँचा करके खड़ा होता और उन जातियों के सामने जो हम हिंदुओं की तुलना में अभी दुर्मुहे बच्चे के बराबर है ललकार कर घोषणा करता हुआ कहता है बच्चों तुम इंद्रियजनित सुखों के गुलाम हो यह सुख सीमाबद्ध है बर्बादी के कारण है ये तीन दिन के भोग विलास अंत में बर्बादी हिलाते हैं इस सब को छोड़ दो भोग विलास की लालसा को त्याग दो संसार की माया में न निपटो यही धर्म का मार्ग है त्याग के द्वारा ही तुम तो अपने अभिर्थ तक पहुंच सकते हो भोग विलास के द्वारा नहीं इसीलिए हमारा धर्म ही सच्चा धर्म है हाँ यह बड़े ही मार्के की बात है ये एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इस तरह कितने ही राष्ट्र दुनिया के रंगमंच पर आए और कुछ दिनों तक बड़े जोशों खरोश के साथ अपना नाट्य दिखाकर बिना एक भी चिन्ह अथवा एक भी लहर छोड़े काल के अनंत सागर में विलीन हो गए और हम जहाँ इस तरह से जीवित हैं मानो हमारा जीवन अनंत है पाश्चात्य देश वाले बलिष्ठ की अति अतिजीविता के नए सिद्धांतों के विषय में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और वे सोचते हैं कि जिसकी भुजाओं में सबसे अधिक बल है वही सबसे अधिक काल तक जीवित रहेगा यदि यह बात सच होती तो पुरानी दुनिया की कोई वैसी ही जाति जिसने अपने भुजबल से कितने ही देशों पर विजय पाई थी आज अपने अप्रतिहत गौरव से संसार में जगमगाती हुई दिखाई देती और हमारी कमजोर हिंदू जाति जिसने कभी किसी जाति या राष्ट्र को पराजित नहीं किया है आज पृथ्वी से विलुप्त हो गई होती पर अब भी हम 30 करोड़ हिंदू जीवित हैं एक दिन एक अंग्रेज युवती ने मुझसे कहा ये हिंदू ने किया क्या है उन्होंने तो एक भी देश पर विजय नहीं पाई है फिर इस बात में तनिक भी सत्यता नहीं है कि हमारी सारी शक्तियां खर्च हो गई हैं हमारा शरीर बिल्कुल अकर्मण्य हो गया है यह बिल्कुल गलत बात है हमारे अंदर अभी भी यथेष्ट जीवन शक्ति विद्यमान है जो कभी उचित समय पर आवश्यकतानुसार प्रवेग से निकलकर सारे संसार को आप्लावित कर देती है